सहना सहनों सहा व तेजस्वीना बधितस्ई को पर बल्ली के मंत्र को विचार चल रहा था, जो कि छह इसकी थी संपूर्ण बलियों के चारांश इस मंत्र में बताना चाहते हैं इसके लिए मंत्र का उच्चारण हो गया था अंगुष्ट मात्र पुरुषों अंतरात्मा ऐसा कहा था ये जो अंतरात्मा है जो पूर, पूर्ण से पुरुष कहा यह कैसा अंगुष्ठ परिमाण का है माने हमारा अंगूठे पर का होता है उसके भीतर उपलब्धि अंगुष्ट मात्र में आत्मा के इतना परिमाण नहीं है वो भिहु परिमाण वाला है सदा जन हृदय संविविष्ट कहा था हमेशा लोगों के हृदय में विराजमान आत्मा रहता है शरीरात तम स्वास्थ्य शरी शरीर शरीर को अलग करे शरी शरी अपने शरीर से आत्मा को अलग करे कैसा दृष्टा दी या मुंजादी काम धैर्य बड़े धैर्य से करना पड़ेगा देहात्म बुद्धि इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है बड़ी सावधानी से करे जैसे घास होता है जिसके भीतर पे ईशिका होती है रुई होता है बड़ी बारीक एक होती है उसको बड़े मुश्किल से धीरे धीरे करेंगे तो निकले तो टूट जाएंगे ठीक इसी प्रकार यहाँ भी बहुत सावधानी से करें जब इसको अलग करते हैं इस आत्मा को तब क्या होगा तम विद्या सुकर्मा अमृतम तम विद्या सुग्रम अमृतम उसी को तत्पदार्थ से ऐक्य हो जाता है कोई अमर वाला आपस सिद्ध हो जाता है इसको अलग करने पर अभी शरीर के साथ होने के कारण अभी मरने वाला हम समझ रहे हैं है तादात्मा से शरीर से अलग करेंगे तो वही शुक्र है शुद्ध है अमृत है ऐसा समझना चाहिए ऐसा कहा भाष्य है कि मंत्र तो हो गया था भाष्य में इधानी सर्व बल्यार्थ उपसार्थ में अब सभी बलियों का उपसंहार के लिए कहते हैं आगे छह बलिया थी इसमें सभी बलियों को उपसंगार करने के लिए कहा कहते का, का, हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जन संबंधि यथा ऐसा होती अंगुष्ठ मात्र है पुरुष पुरुष माने पूर्णात् पुरुष अथवा पूरी चयनात् पुरुष ये शरीर में उपलब्धि होती है इसलिए उसको पुरुष कहा अथवा परिपूर्ण है विभु है व्यापक है इसलिए पूर्ण कहा का है ऐसा कहा अंतरात्मा ऐसा है सदा, सदा आत्मा का संबंध हृदय में है उसमें है उसमें सन्वि शरीर के संबंधी जो हृदय हृदय में आत्मा रहता है हमेशा रहता है ऐसा यथा व्याख्या था बोध पहले भी ऐसे पत्र आया था अंगुष्ट मात्र पुरुषो ईशान भूत वापस तो तो पहले भी आया था तो मात्र पुरुषों में शरीर के बीच में रहता ऐसे मंत्र आया था इसलिए कहते यथा व्याख्या तो पहले जैसे व्याख्या हो गई इसकी अभी भाष्यकार ज्यादा लिखेंगे नहीं इस विषय में पहले भी ऐसे मंत्र आया उसकी व्याख्या पहले कर चुके यथा व्याख्या था जैसी व्याख्या हो गई व्याख्या था तम उस आत्मा को तम आत्मान उस आत्मा को जो हृदय मात्र परिमाण वाला है हृदय में रहता है उस आत्मा को स्वात आत्मिया शरीरात स्वात का अर्थ होता स्वस्थ पंचमी है स्वात करके रखा है आत्मिया शरीरा अपने शरीर से अलग करे दूसरे शरीर से अलग करना तो थोड़ा सरल होता है बोलना उपदेश देना सरल होता है तुम सर हांटी से के पुतले से अलग हो बोलना सरल होता है कहते स्वाद कहा अपने शरीर से अलग करें विचार से अलग करें सूर्य का और अध्यय का कभी संबंध नहीं हो सकता ठीक इसी प्रकार यहाँ भी एक जड़ है एक चेतन है ये ऐसे संबंध बना हुआ है कल्पना ये कल्पनाएं हैं है वास्तव है। में आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो ही सकता वास्तव में विचार से देखा जाए तो उत्तम स्वास्थ्य बने आत्मीया शरीरात प्रगृहित अपने शरीर से उसको अलग करे अपना शरीर देखो तीन है एक तो हड्डी मांस का पुतला बाहर है इसको थूल शरीर कहते हैं जिसमें डॉक्टर के चिरा पहाड़ी चले इसके भीतर कुछ बटन है देखने का सुनने का बोलने का आदि आदि है जिनमें कुछ ज्ञानद्रिया कर्मद्रिया आदि बोलते हैं और जगह जगह जग पर रह रहे हो अपना काम करते हैं देखने सुनने आदि का काम करते हैं सूक्ष्म शरीर पांच प्राण हैं, पांच ज्ञान पांच कर्मद्रिया मन बुद्धि सत्र तत्व है सूक्ष्म अतिरिक्त है वो जो कि पर जाते समय में वो वही सूक्ष्म शरीर जाता है थोड़ा शरीर ही छूट जाता है सूक्ष्म शरीर को लेकर के जीवात्मा जाता है और इससे भी अतिरिक्त एक शरीर है कारण शरीर बीजावस्था जिससे शरीर उत्पत्ति होती है जिसको अविद्या बोलते हैं ज्ञान आदि प्रयोग होता है ये तीनों शरीरों से अलग करें अपने को थोड़े शरीर से भी सूक्ष्म अलग करे कहा अपने शरीर से प्रगृहत माने उच्छेद उदयच्छित मान निष्कर्षित निष्कर्ष करे अलग करे पृथक उदियात्यो अलग करे उस आत्मा को धातु का धातु है इसके लिए कहा उदयच्छेद निष्कर्षित इत्यादि कहा पृथक करे शरीर से आत्मा को अलग करे यही उपनिषद का सारा यही है विचार से आत्मा को अलग करे म इति किसके समान प्रश्न होगा किसके समान अलग करना तो प्रश्न उठा उच्चते दे, उत्तर दृष्टांत देते है मुंजात इव ईशिका धैर्य ना यह कहा धैर्य से अलग करे उलझने बहुत है आत्मा को अलग करने के लिए बहुत उलझने हैं किम किसके समान तो उच्चत कर कहा मुंजाद इव अंतस्थान ऐसे मूझ से मूझ एक होता है जैसे मैदानी भागो में होता है मुझ। मुझ। मुझ बोलते हैं जिसको इवा। के समान जैसे से अंतस्थाम भीतर में है तूल है हल्की सी रू होती है उसके भीतर मुझ के भीतर धैर्य नाम है अप्रमाद ना एना बड़े सावधानी से निकालेंगे तो उसमें से रुई निकल पाए बोझ से नहीं तो नहीं निकल सकते ठीक इसी प्रकार यहां भी प्रमाद करेंगे नहीं होगा आत्मा को अलग नहीं कर पाएंगे वो सावधानी से अलग करें अप्रमाद धैर्य प्रमादे न प्रमाद रहित तो होकर के आलस्य रहित तो होकर के सावधानी से अलग करें करे में बहुत है थोड़े शरीर में तादाद में है सूक्ष्म शरीर में हर सूक्ष्म शरीर की जो सत्रता तो सब में तादाद मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ मैं बोलता हूँ सारी इंद्रियों में तादाद है प्राणों में भी तादाद में मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ आदि मन में तादात में सुखी हूं दुखी हूँ बुद्धि में मैं ज्ञानी आदि आदि अज्ञान में तादात में तादाद में तो इसको हटाना बड़े धैर्य से हटाएगा प्रमाद एनागा धैर्य लगा था प्रमादेना उसी को शुद्ध समझना जब ये शरीर से अलग करेंगे तब परमात्मा से अभिन्न होगा उसका शरीर रूपी उपाधि के कारण आपको जीवत तो भाष रहा है अपने को छोटा आप समझ रहे हैं। जो शरीर से अलग करेंगे विचार से तम तो विद्या को जो अलग करते हैं शोधन कर तो कर होने के बाद क्या होगा वो परमा को रूपी होता है अमृत है अमर है अभी अशोधित अवस्था में है वर्तित्व लेकर बैठा हुआ है किंतु शोधित करेंगे जब शरीर से अलग करना ही शोधित करना है तुम पदार्थ का शोधित यही है तत्वशी में एक कहा तम शरीर निकृष्टम चिन्ह मातरम जो शरीर से जब अलग करते हैं विचार से फिर वह हड्डी मांस के पुतला आदि रूप में अपने को नहीं समझेगा व्यक्ति किस इस रूप में देखेगा चिन्ह चैप्तर मात्र भाषता है उस वो तो शरीर के वजह से ऐसा दिख रहा है मैं मनुष्य हूं हो रहा है तो शरीर से अलग करने पर आत्मा चिन्ह मात्र वासे चिन्हमात्र उस शरीर से पृथक किया हुआ जो आत्मा है वह होता है चेतन मात्र ही है नीव कहा जाएगा न ईश्वर कहा जाएगा केवल चेतन ऐसा होगा चिन्ह मात्र विद्या उसको जाने चिन्ह समझे क्या समझे सुक्रम, अमृतम यथोक्तम ब्रह्म शुद्ध उसको शुद्ध समझे अमर समझे यथोक्त ब्रह्म जो अमृत है शुक्र है वही ब्रह्म यही आत्मा है ऐसा समझे शरीर से अलग करने शब्द दो बार कहा तम विद्या दो बार आया एक तो शुक्रम अमृतम दो बार आया शब्द भी आया तो इसे क्या लेना चाहते ये उपनिषद के परि समाप्ति का द्योतक है उपनिषद यहाँ समाप्त हो जाए इसके लिए तुम दो बार कहा तम विद्या सुप्रम तम विद्या और इतिशाव इतिशाव से भी यही हुआ कठोपनिषद जो चल रहा था समाप्त हो जैसा गई कहा आगे कहते हैं भाष्य में विद्यार्थ अख्याय का अर्थ प्रसंगार है उस आत्मज्ञान की स्तुति प्रशंसा के लिए आप ज्ञान की प्रशंसा के लिए अयम आख्याय का अर्थ या कहानी से आए हुए जो अर्थ हैं कहानी किसकी नजीकियता और यमराज के संवाद में कहानी है ये पठो प्रतिशत आख्यायिका का जो अर्थ है प्रयोजन है उप्रसंगार अधना उच्च उसका उपसंगार अब किया जाता है कहा जाता है क्या उपसंगार करते हैं अंतिम मंत्र में इसका उपसंहार करते हैं क्या है वो? मंत्र है मृत्यु प्रोक्ता विद्या ब्रह्मा गुर्मृत अद्द्यात्मे मृत्यु प्रोक्ताचिकेत ल विद्यात्मे मृत्यु प्रोक्त ये उपनिषद का प्रो कथन करने वाले हैं मृत्यु के द्वारा कही गई उपनिषद है मृत्यु प्रोक्त मृत्यु ने कहा यवराज ने कहा इस को किसने कहा कहा ने इस विद्या को मृत्यु इस आत्मज्ञान को को मृत्यु ने कहा मृत्यु मृत्यु नाचिकेतोदल और नाचिकेता ने प्राप्त किया अतः नंतर जब यमराज ने, ने कहा था अतः नाचिकेतो लब नाचिकेता ने प्राप्त किया नाचिकेतोदल विद्या इस विद्या इस के रहस्य जो ज्ञान है इस ज्ञान ज्ञान को मृत्यु ने ने कहा यम्रा, ने कहा प्राप्त किया ऐसा है, ज्ञान ही है। और योग उसके साधन भी बता दिया यदा पंचावतिष्ठे ज्ञानी मनसा सह बुद्धिश्चन चेष्टती तबाह परमा गतिम यो, योग मनतेम इंद्रिय धारण होती योगो योग भी जब आपके शांत शांत शांत हो हो हो ज्ञान सब सब के सब थो थो थो थो मन के मन सहित कि देगा तो हटे के माध्यम से शांत हो गई किंतु मन में उथल पुथल चल रहा हो ठीक नहीं हुआ मन के सहित जब इंद्रिया शांत हो जाए पंचा प्रतिष्ण ज्ञानानी मनसा सब पांचों ज्ञान इंद्रिया जो देखने सुनने वाली इंद्रिया शांत हो जाती है मन के सहित बुद्धि से हमें भी चेष्ट और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती जिस अवस्था में वही तो है, जो हम आओ हैं वही है, है परम गति इत्यादि योग विधि को भी बताया था उसको भी प्राप्त किया रजगता विद्या को प्राप्त किया आत्मज्ञान प्राप्त किया पृथ्वी द्वारा कही गई आत्मज्ञान और योग विधि संपूर्ण योग विधान को भी समझ लिया ब्रह्म प्राप्त हो बीरदो अभुत विभर ऐसे समझने पर जानने पर क्या हुआ ब्रह्म प्राप्त तो हो गया वो हो नचकेता ब्रह्म प्राप्त हो अभूत ब्रह्म भाव में चला गया हो पहले जीव भाव में था इस आत्मज्ञान को सुनने के पश्चात अपने को ब्रह्म भाव में प्राप्त किया मैं व्यापक ब्रह्म हूं ऐसा समझा मैंने शरीर में आत्मबुद्धि छोड़ते ही विभु व्यापकता के अनुभव में चला गया ब्रह्म प्राप्त हो नचकेता बीरदो ज माने धर्माधर्म धर्मा धर्मी धर्मा धर्मा से अलग हो गया सब विगद भिरज हो गया धर्मा धर्म से रहित हो गया धर्मा धर्म होता तब आगे शरीर की संभावना थी शरीर होने की धर्मा धर्म है ही नहीं अब बीरजो और विमृत्यु मृत्यु रहित भी हो गया शरीर के साथ, साथ जब तक तादाद होता तब तो तक तो मृत्यु के घेरे में तरीर अपने बालक कर गया तो मृत्यु हो अभूत मृत्यु रहित भी हो गया ऐसा अन्य एवं युवित, भी अन्यो भी जो व्यक्ति अन्य कोई भी हो जैसे जय जी कहता धर्मधर्म से रहित और मृत्यु से रहित हो गया इस उपनिषद को सुन करके उसके आचरण करके ठीक प्रकार अन्य व्यक्ति भी कोई ऐसा करता हो अध्यात्म में अध्यात्मा को ही प्राप्त करे मृत्यु हो जाएगा विरज हो जाएगा अन्य व्यक्ति के ऐसे होगा ये कहा भाष्य में कहते हैं मृत्यु प्रोकताम यथोक्ताम येताम ताम ब्रह्म विद्याम ये जो ब्रह्म विद्या है मृत्यु ने कहा मृत्यु ना प्रोक्ता मृत्यु प्रोक्ता ताम पर मृत्यु प्रोक्ताम यमराज ने कहा ये विद्या को कही यमराज ने कहा है ऐसी विद्या है इसको यथोक्ताम येताम जिस प्रकार यह सारी छलियों में जिसका दर्शाया विद्या को दर्शाया अपनी दर्शाया और योग कृष्णम समस्तम समस्त योग विधि को भी प्राप्त कर लिया किस तरह से प्राप्त करना साधन यही है इंद्रियों को नियंत्रण ने, करना मन को नियंत्रण करना बुद्धि को नियंत्रण करना जो कर सके तो आत्मज्ञान होगा योग विधि चाहिए समस्तम संपूर्ण योग विधि को भी प्राप्त करके शोपकरण उपकरण के सहित उसके साधन के सहित योग विधि भी प्राप्त कर लिया सफल प्राप्त कर गया वो नजिकेता नाचिके तो बरदानात मृत्यु और लब प्राप्त अत्य नजिकेता ने प्राप्त किया किसके कारण बरदान दे दिया एमराइल से बरदान दिया था तो बरदान के बदले में बरदानात बर प्रदानात बर प्रदान के माध्यम से मृत्यु और मृत्यु से प्राप्त किया, किया।, किया हुआ? से प्राप्त लबित हो गया मृत्यु काम कर्म आदि से रहित हो गया यह आता है किम किस को प्राप्त करके ऐसा हो गया किम प्राप्त करते ब्रह्म प्राप्त हो अभूत इस विद्या को प्राप्त करके ब्रह्म प्राप्त कर गया ब्रह्म भाव में पहुंच गया ब्रह्म प्राप्त अभूत मुक्तो अभवत्य मुक्त हो गया और शरीर बुद्धि से मुक्त हो गया शरीर बुद्धि में नहीं रहा पहले मैंता हूँ समाप्त हो गई शरीर से अलग हो गया जीवन मुक्त हो गया अच्छा मुक्तो अभवत्य प्रकार तो कहते विद्या प्राप्त बीरजो विगत धर्मा धर्मोर विगत काम अभित संपूर्व विद्या प्राप्ति से पहले ये हो गया वो विद्या प्राप्ति है धर्माधर्म जो थे पापुण्य जो होते यही आगे शरीर देने वाले होते उससे गया। हो गया ज्ञान होने से संपूर्ण धर्म धर्म आदि नष्ट हो गए समाप्त हो गए तो बीरज मानी विगत धर्मा धर्म हो विगत धर्मा धर्म धर्मा धर्माधर्मो यश जिसके नष्ट हो गए धर्माधर्म जिसके सारे ज्ञान के माध्यम से ऐसे काम अविद्य मृत्यु काम और अविद्या को कहा है अविद्या है तो विषम की इच्छा ये मृत्यु शब्द से कहा उसे रहित भी हो गया अविद्य समित्र था ऐसा पहले होते हुए ये मुक्तो भगवत ब्रह्म प्राप्त हो भगवत ब्रह्म प्राप्त हो गया ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान होने से विद्या प्राप्ति से विगत धर्माधर्म से रहित तो हो गया अविद्या काम करवा रहित तो हो गया उसके बाद मुक्त तो हो गया शरित्रभाव से अतिरिक्त तो हो गया अलग हो गया माने हाई जीवित है किन्तु तो अपने को सरित भाव से अलग मान लिया ऐसी में पहुंच गया न ना केवल नाचुके ठीक है नजगेता ने प्राप्त किया हमें क्या लेना इसी संख्या किसी की होगी कहते नहीं ना केवल नाचिकता नजिकता की स्थिति नहीं अन्य भी इस प्रकार जैसे नजगेता ने प्रयास किया उस प्रकार कोई करता हो तो उसकी भी स्थिति होगी न ना केवल नाचिकेता ना केवल नजगेता ने ही प्राप्त किया हो ऐसा नहीं अन्य भी, भी कोई भी हो अन्योपी नाच के दैसे नाचिकता ने प्राप्त किया है इसको विद्या को ठीक इसी प्रकार आत्मवि जो आत्मव्यता होगा होगा वो अध्यात्म नहीं होगा आत्मा प्राप्त करेगा ऐसे आत्मा जोरित तो हम कोई उपचरित नहीं विशेष और सामान्य नि सामान्य निर्विशेष आत्मा है ऐसा आत्मा को प्रत्यक्ष स्वरूप हम अंतरात्म स्वरूप है आत्मा सबके अंतर है ऐसा स्वरूप प्राप्त तत्व एवं इति प्राय कोई आत्म हो गए अन्य भी हो गए जैसे नजिकता केान्य अन्य भी इस प्रकार करे तो ऐसे हो जाता माने नहीं हुआ अन्य भी ऐसा के समान जानने वाला ना। नहीं हुआ हो आपने हो गया का तदम इस प्रकार का अध्यात्म प्रकार जय इस छह बलियों में कही गई जो प्रकार है जैसे तरीका बताई गई उसके द्वारा जो जानता है, है एवं उसी को एवं कहा सो भी वहराजा संत होता हुआ ब्रह्म प्राप्ति अभी मृत्यु ब्रह्म प्राप्ति से मृत्यु रहित होगा अविद्या काम कर्मादि से रहित हो जाएगा भगवती थी वाक्यशेष ऐसे वाक्य शेष लगाना एक आगे कहते हैं शिष्य शिष्याचार्यो प्रमादकृत अन्याये नहन प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमार्थ इम शांति शांति मंत्र कहना चाहते हैं अंतिम शिष्य और आचार्य के प्रमाद शून्य में प्रमाद कर दिया शिष्य ने आलस्य किया ठीक सुना नहीं अथवा आचार्य ने ठीक सुनाया नहीं दोनों में प्रमाद होने की संभावना है शिष्याचार्य ये हो शिष्य और आचार्य दोनों का किसी में एक का हो दोनों का हो प्रमाद कृत अन्याय ना आलस्य प्रमादकृत जो अन्याय प्रमाद के कारण होने वाला अन्याय शिष्य ने ठीक सुनाई नहीं ये भी एक प्रमाद हो गया आचार्य ने ठीक समझाया नहीं वो भी एक अन्याय हो गया इस अन्याय से विद्याग्रहण प्रतिपादन में जो दोष प्रश्न विद्याग्रहण के प्रतिपादन में जो निमित्त थे जो दोष बने हैं विद्या ज्ञान में प्रतिपादन के निमित्त जो दोष है उसको शांति करने के लिए दोष आने पर सही नहीं हो पा पाएगा शांति के लिए यम शांति रूप उच्च ये शांति मंत्र कहा जाता है मंत्र है ओम सहना भगवत सहु भुनको सह वीर तेजस्वनावस्त ओ सहना सह नौ सहनो सह वीर करवा बह तेजस्विना तमस्तु आशा बी ओम शांति शांति शांति, शांति। अर्थ करेंगे स्वयं भाष्य में अर्थ करेंगे मंत्र का अर्थ करेंगे भाष्य का सह नौ मने आवाम अबतु पाल विद्या स्वरूप प्रकाशन है ना कहते हैं वो परमात्मा जो है ना नौ माने आवाम हम दोनों की शिष्य और आचार्य दो ही होते हैं जब उपदेश देने वाला लेने वाला दो ही व्यक्ति होते हैं नौ बने आवाम हम दोनों की अबतु पाल हेतु रक्षा करे परमात्मा रक्षा करे किसके द्वारा विद्या स्वरूप प्रकाशन विद्या का जो स्वरूप है ज्ञान का स्वरूप प्रकाश के माध्यम से रक्षा करें हमें ज्ञान देवे उपनिषद कहा गया जो ज्ञान है उसका स्वरूप प्रकाशन कर दे ज्ञान का क्या स्वरूप है विद्या स्वरूप प्रकाशन है ना अवधु मान पाल ऐसा है ज्ञान के स्वरूप का प्रकाशन करके हमें पालन करे क्यों हम ज्ञान उपदेश का ध्यान देना चाहता है शिष्य लेना चाहता है कि गलतियां हो गई हो तो उसको सही कर विद्यास्वरूप प्रकाशन के द्वारा ज्ञान स्वरूप के प्रकाश के माध्यम से हम दोनों की रक्षा करें गुरु जी सही ज्ञान दे सके हम भी सही ज्ञान को आर्जन कर सके कहा कौन करे करेगा परमेश्वर जिस परमेश्वर की चर्चा चल रही है परमेश्वर ऐसा करे कौन करेगा ये विद्यास्वरूप प्रदान के द्वारा रक्षा करते परमेश्वर करेंगे परमेश्वर ऐसा करे परमेश्वर उपनिषद प्रकाशित है जो उपनिषद में प्रकाशित परमेश्वर है उपनिषद में परमात्मा की चर्चा होती है वही जो परमात्मा है वो परमात्मा हम दोनों को ज्ञान स्वरूप प्रकाश के माध्यम से हम दोनों की रक्षा करे गुरु की भी रक्षा करे शिष्य की भी रक्षा करे यह अर्था है और भी है सहारो गुण तो। हम दोनों की पुनः रक्षा करें किस द्वारा फल प्रदान के द्वारा विद्या की रक्षा हो गई जानकारी हो गई जानकारी होने पर हमें मुक्ति मिलनी चाहिए फल कते हैं किंच नका ज्ञान के जो फल है मुक्ति आत्मज्ञान का फल मुक्ति है उस आत्मज्ञान के फल का प्रकाशन के माध्यम से हम दोनों की रक्षा करे पहले ज्ञान प्रकाशन के पहले ज्ञान देवे फिर आगे मुक्ति दे फल प्रकाशन के द्वारा फल होता ज्ञान के फल मुक्ति है उसके भी हमें रक्षा करें कैसे कहा सह आवा विद्या वीर सामर्थ्यम कर हम दोनों के जो विद्या एक सामर्थ्य है वीर मन सामर्थ्य शक्ति है वह साथ सान करें सह वीर करवा बही हम दोनों साथ साथ सामर्थ्य प्राप्त करें कि तेजस्वीन तेजस्वो आवयुर्धीत यदीत तत्तमस्तु हम दोनों जो तेजस्वी है हमारे जो अध्ययन है वो स्वधी तो सुधीतम स्वधितम ऐसा हो जाए अथवा तेजस्वी नव आभ्यामित हमारे जो अध्ययन है वो तेजस्वी हो जाए माना समय पर काम आवे यानी कि भूले नहीं वही अथवा तेजस्वी तेजस्वी भगत, भगत, यद अध अथवा तेजस्वी माने हम दोनों के द्वारा जो एक ज्ञान है, तेजस्वी मन आवाभ्याजस्वी अति तेजस्वी हो माने सामर्थ्यशाली हो समय पर काम आवे ऐसा हो कहा है कहते हम दोनों में आपस में के झगड़ा रहो, हो न हो गुरु आचार्य शिष्याचार्यो में कहा शिष्याचार्य अनवन प्रमादकृता अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम द्वेश भाई कहते तो शिष्य और आचार्य में एक संभावना है द्वेष होने की संभावना क्या अन्यम प्रमादकृता गुरु जी ने प्रमाद किया सही नहीं बताया एक दोष लग गया और शिष्य ने प्रमाद किया सही नहीं सुना वहां भी दोष है शिष्य में भी दोष की संभावना है सही सुना नहीं और गुरु में दोष है सही कहा नहीं प्रमाद महाविधा मैंने शिष्याचार्य शिष्य और आचार्य दो है अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम अध्ययन में दोष अथा अध्यापन में दोष शिष्य में दोष है। अध्ययन में दोष ठीक पढ़ा नहीं और आचार्य में दोष आवश्यकता है अध्यापन में दोष ठीक पढ़ा नहीं ऐसा दो द्वेष संभावना थी गुरु जी ने ठीक नहीं पढ़ाया अथवा यह शिष्य ठीक समझा नहीं ऐसे द्वेष होने की संभावना शांति शांति शांति त्रिर्वच्रम जो तीन बार कहा सर्व दोषों को समानार्थ हम विधि hmm. हो विधि मैंने संपूर्ण दोषों को शांति के लिए है कोई दोष को उपद्रव न हो इसके लिए कहा ठीक है पहले वाले की टीका जी अठारह अध्यात्म एवं कहा आत्मा देहम अधिकृत वर्तते अध्यात्म अठारह नंबर की टिप्पणी है टीका है शरीर को अधिकार करके रहता इसलिए अध्यात्म कहा या आत्मा की चर्चा है शरीर को लेकर के कहा इसलिए अध्यात्म कहा प्रत्यक्ष स्वरूपों में भी ब्रह्म प्राप्ति अभी मृत्यु प्रत्येक स्वरूप जो अपना स्वरूप है अंतरात्म स्वरूप ब्रह्म है उसी को प्राप्त करके मृत्यु रहित होता है, है। नादम अर्चिरादिदिप्त जो रूप होगा वो मृत्यु से पार होने वाला नहीं है चाहे उत्तरायण मार्ग से हो अर्चिरादि मार्ग उत्तरायण मार्ग या दक्षिणाय मार्ग से हो ये कहा न अन्य रूपम अन्य रूप जो प्राप्त होगा उत्तरायण मार्ग से जाएंगे ब्रह्म लोग जाएंगे अथवा दक्षिण मार्ग से स्वर्ग लोग पहुंचेंगे वो मार्ग से प्राप्त जो रूप है मार्गों के प्राप्त होने वाला जाने जानयोग जो लोक है वो अध्यात्म नहीं संयोग से विभाग अवसान होता क्योंकि नियम है जो संयोग होगा उसका वियोग जरूर होगा ब्रह्मलोक अप्राप्त है उसको प्राप्त करेंगे आप स्वर्गलोक अप्राप्त है उसको प्राप्त करेंगे तो जो प्राप्त होगा उसका इन वियोग भी समयगा विप्रयोगता मरणांतम ही जीवनम ऐसा कहा नीति शास्त्र में कह आया है सर्वे क्षयांता निचया हम जो एकत्रित करते हैं जो भी आर्जन करते हैं एक दिन नष्ट होना है सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्रया जितने भी ऊंचे जाते हैं चाहे पदों में हो धनों में है जहा जहां से ऊपर जाए वो गिरने के लिए होते हैं पतनांता समुच अंत में पतन बना है उनका स्थिति आ जाती है सर्वे क्षयांता निचया जो हम एकत्रित करते हैं करते करते करते क्षय होना ही उन्होंने आया है तो जाएगा और पतनांता समुच्छ्रया जो ऊंचे गए गए हुए चाहे धन में गए रूप में गए जहां भी गए गिरने के लिए होते हैं संयोग विप्रयोग जो मेलन है ये विछुड़ने के लिए होता है संयोग जो होता है विछुड़ने के लिए होता है विभाग के लिए होता है मरणांत ही जीवन और जीवन का अंत क्या है मरण ही कोई भी जीवन हो मरण में जाकर के समाप्त तो होना है ऐसा आया है संयोग से वियोग अवसान संयोग तो जो होता है उसका परिणाम वियोग होता है जहां संबंध हुआ संयोग हुआ चाहे स्वर्ग की प्राप्ति होगी वह प्राप्ति होने से क्या होगा एक दिन वियोग होगा चाहे प्रभलोक की प्राप्ति होगी वो भी एक दिन वियोग होगा संयोग सेवा एवं शब्द से विद्दे सह संबंध एवं वित्त एवं शब्द मंत्राली है उसको वित्त के साथ लगा एवं विद अध्यात्म ऐसा लगा इस प्रकार से नजीकता जो जानता है वो भी अध्यात्मी होता है इस प्रकार कहा तो ये जो कठोपरिषद पढ़ रहे थे कई दिनों से उसके आज समापन हो जाता है इसके आगे उपनिषदों के शीर्षकों में देखता है प्रश्नोपरिषद प्रश्नो परिषद वो है जो कि मुंडक के ब्राह्मण भाग है विस्तार है मंत्र भाग है मुंडको परिषद उसका व्याख्या रूप में है प्रश्नो परिषद इसलिए पहले मुंडक पढ़ेंगे तो फिर प्रश्नोपरिषद पढ़ने के लिए सरल होगा व्याख्या है वो मुंडक में तीन खंड है प्रथम मुंडक द्वितीय खंड तृतीय मुंडक करके तीन खंड है दोनों में दो दो वो प्रकरण है दोनों तीनों में यानी छे हो जाते हैं वैसे प्रश्नो परिषद छे प्रश्न है सुकेश आदि ऋषियों का छे प्रश्न है विपलाद ऋषि का उत्तर होता है तो वही छह के बराबर है थोड़ा वही है यानी पहले कर्मों की चर्चा है वही स्थिति आएगी फिर उपासना ओमकार की चर्चा है फिर षोड़श कला पुरुष की चर्चा है आत्मा की चर्चा है दोनों तो में ऐसी स्थिति आती है तो पहले मुंडो परिषद चलेगा क्योंकि वो मंत्र भाग है उसमें अवतरण भाष्यादि है प्रश्नो परिजन में अवतरण भाष्य आदि कुछ नहीं मिलेंगे जो मंत्र भाग में बता दिया करके चल देंगे पहले कुंडक होगा उसके बाद प्रश्नोपरिप होगा जब तक होगा तब तक चलता रहेगा जब तक होगा ओम सहना सहन सहद करवाई तेजस्वणागरी तस्तु माशाई ओ सा